वर्ग विद्या में कुशल ब्रह्मचारी भिक्षा दिच्छा में भिक्षा नहीं देने से भिक्षा मिल जाते हुए कहा सारे महात्मा को एक ग्रास कर लेता है और देव एक है प्रजापति अथवा कौन है जो भुवन की रक्षा करने वाले हैं बहुत प्रकार है जिसके लिए अन्न पकाते हुए उसको अन्न नहीं दिया ऐसे ने कहा पर ब्रह्मचारिने का पानी परस्त तस्मेत सह वाचारि का तुह शौनक काय प्रतिमान प्रत्य जनिता प्रत्यया देवाताजान हिण्यद गर्भोसो अन्फुरी महाम्स महिम आहुरनप्यम यदन यदनमती ब्रह्मचारीतमुपास्मे दत्तास्मे दीक्षा तब तद शौनक काव्यय प्रतिमया प्रतिमान प्रत्याय प्रति ब्रह्मचारी वसन सुनकर के जिसनक के पुत्र शौनक कपिगुत्र के शौनक प्रतिमान मनुष्य विचार करके प्रति, मन कर प्रति आय ब्रह्मचार्य के प्रति आया आ करके कहा आत्मा आत्मादेवा जनिता जिसको तुम कह तो लोग नहीं जानते करके हम जानते हैं वो आत्मा है सबका आत्मा है देवान जनिता अग्नि देवताओं का सबको संग्रह करता है और उत्पत्ति करता है जनिता प्रजानाम प्रजानाम जनिता उत्पन्न करता है ग्रास करता है हिरण्य दष्ट्र हिरण्य दष्ट दान है भग्न जिसका नाचने का सबको राश करता है सूर्य मेधावी न सूर्य असूरी होगा फिर न असूरी तनासूरी अर्थात मेधावी ही ज्ञानी है अस्य अश महिमानंद इसकी महिमा को महान कहते हैं क्या है महिमा अनद्यम यद अनन्नम अतिमा किसके द्वारा नहीं खाया जाता है किंतु अन्य को अन्य भिन्न को भी खा लेता है वह ब्रह्मचारीण हे ब्रह्मचारीण आ इदम उपासमहे ब्रह्मचारीण क्या के आईदम हे इदम ब्रह्मचारीन के इदम उपासना है तो नूट हो जाएगा तो नम उपासना होगा अथवा है ब्रह्मचारीन न इदम उपासना पहले आ इदम उपासना का क्यों हम जानते इस उपासना हम करते हैं अथवा न इदम उपासनाय है ब्रह्मचारीन इसकी उपासना हम नहीं करते हम तो पूर्ण ब्रह्म की उपासना करते ये तो हिरण्य प्राण है दत्त अस्मै भिक्षा मीति और शोपकाराभिषेक अस्मै विच्छा दत्तम इसको भिक्षा दे दत्त तदु ब्रह्मचारी नो वचन तदु शौनक तदु सु ब्रह्मचारी के वचन सुनकर के शौनक काफेगा प्रतिम्वान मन से विचार करते मनुष्य आलोच है कि करता मन से विचार करते हुए ब्रह्मचारी मंत्र में प्रति ये आय तुम तो ब्रह्मचारियों प्रति ये आय धातु का आम लोग में ए आय आया ब्रह्मचारी प्रति आह जगह में आया जाकर के जा करके गह यं तम अगोचर न पश्य मृत्यम वश्या तुम जिसको कहते हो मृत्य मनुष्य नहीं जानते करके हम उसको जानते हैं वह पशा हम जानते हैं दर्शन में वह प्रश्न द्वारा विशेष कामें हम उसको जानते हैं उपासना करते हैं दर्शन कैसे ज्ञान है प्रश्न करके स्पष्ट करते प्रश्न हो गया कथम कैसे जानते हैं तो उसका उत्तर आत्मा वो आत्मा है किसका आत्मा है राष्ट्रद्धिया सर्वस्व सावर जंगम से सावर जंगम जितने सबका अपना स्वरूप है किंच देवा अग्नियादीना आत्मनिसंहृत ग्रसित पुनर्जनिता आगे देवाना जनिता जनक है पहले उनको ग्रास कर लेता है प्रियो उत्पन्न करता है अग्नियादीना आत्मनि संहृत्य अपने में सहार करके साहृत्य का ग्रसित्वा ग्रास करके पुनर्जनिता का उत्पादयता उत्पन्न करता, करता है वायु रूपेण अतिदेवतनादीना देवायुपेण अतिदेवत जनिता है अग्नियादीदेवताओं का जनक है वायु से हुई आत्मा ये देवता समष्टि अध्यात्में भागादियों का अध्यात्मच प्राणरूपेण भागादीना प्रजाना चाहता देह में भी प्राणरूपे बाघादी और स्वजान का जनक है ठीक है अग्नियादीन प्रलय काले मैं पहले उसके पहले अतिद्वत अग्नियादीना वायुपेण जनता के संबंध है अग्नियादी देवता का जानक होता है वायु रूप तहथमिकर्शय तस्थमिकन्य जन जन्य जन्य अपेक्षा प्रथम भव जन के अक्षा प्रथम होता है संहार पहले सहार संहार करथम तस्या जन जनेथमिकने उत्पत्ति उत्पत्ति के पहले ये प्रथम को हैं कृत्वा कृत्वा कृत्वा के पुराणपुत्री पाठ जनथम कृत दर्शय क्षेत्रीय प्राथमिक प्रथम कृत्वा संहरण्चा आक्षिप्त दर्शय प्रथम होने वाले संहार के आक्षेप करते का उत्पन्न करता है तो उत्पत्ति के पहले फिर उसको ग्रास करता है इसलिए आत्मनि साहृत्य ये प्रथम कार्य हुआ आत्मा में संहार करके फिर ग्रास करके फिर जाने जनती आत्मनि साहृत्य ग्रसित जनता है हाँ ठीक अध्यात्म भागाधीन सातावस्थायात्मनि प्राणरूपी सांग्रीत्य पुनः प्रबोध अवस्थायासाधिका देव प्राण रूपे न्याह और अध्यात्म में देह में वागा इंद्रियों को ये देवता रूप से इंद्रियों को कहा गया बाघादी इंद्र जी सी द्युति अर्थव रूप स्वाप सुश्रुति अवस्था में अपने प्राण में सहार करके स्वात्म प्राण रूपे अपने स्वरूप प्राण रूप हे करने गर्भ तो साहारकर के त्रीजागृत अवस्था में प्रबोधवत्दयितागादीनांद्रिय देंव प्राण अध्यात्मच वास्म का प्राणरूपेण भागादीना प्रजान्च देवानियादीना प्रजान भागादीना चनित सख्या आहभ देवताओं का और प्रभागा प्रजा का प्रजारोषिका भागादी ये कहा गया अभी संप्रख्या hmm. कर आत्मादेवान अग्निभागादीन बैले कहा था आत्मा आक्षेपरजा आत्मा देवासा आत्मा देवा जनिता प्रजाना अथवा आत्मा देवाना अग्नि बागा देवता अग्निभागा जनिता प्रजाना जनिता प्रजाना हमने अन। पहले जनिता प्रजाना पहले था देवान जनिता प्रजानाम जनिता दोनों के साथ अन्य था अभी आत्मा देवाना जनता प्रजाना जनता प्रजान स्थावरजंगरजंगस जनक टीकाने देवा अग्नियादीना प्रजा भागादीना चो आगे भाष्य में हिण्यद अमृत अभग्नद ये दशा अमृत भगन होता ये सारा तो प्रलय काले में ग्रास करने पर ही दांत नष्ट नहीं होता है और तो अभग्न नष्ट करने के लिए हिरण्य नष्ट कहा गया ठीक है नहीं अभग्न दष्ट का सर्व साहर ना ना यह तो सर्वसहरपुर न का से न ग्लानी बहुत अर्थात ये अभिप्राय सबको सहार करने पर भी उसका उसकी कोई हानि नहीं है दाँत टूटता नहीं दांत टूटने की बात नहीं कोई ग्लानी नहीं कोई दुख नहीं सब व्यास कर लेता है, में। बाबा सब रहा लेक स्वभाव भक्षण करने वाले आगे अनसूरी सूरीर मेधावी न सूरी असुरी महेश तत्प्रतिशेध तो अनसुरी न असुरी फिर अनसुरी असुररी नहीं मेधावी मेधावी नहीं कि मेधावी है सूर्य दौ नये होने पर प्रकृत दौ नयों प्रकृत्यर्थम गमे था दो नये जोड़ देंगे जो पहली जो अर्थ था आ जाएगा फिर न सूरी के न असूरी असूरी नहीं अतः सूरी ही दृढ़ हो जाता है महा महात अस् महिमा महात अति प्रमाण अत्यधिक अप्रम अप्रमेय जो प्रमेय नहीं नहीं ज्ञान का विषय नहीं होता है अस महात्मा महिमानंद अशा प्रजापति रे महिमानन का विभूति इसका विस्तार ऐश्वर्य बहुत ही कहते कौन है। कहते हैं ब्रह्म विदर्भीका में प्रजापतिर महिमनु अति प्रमाणतम प्रकाट प्रकटयती प्रजापति की जो महिमा है वो अत्यधिक उसको स्पष्ट करते हैं जिसम स्वयं अन्य अनद्यमान अभक्ष्यमाण हो यद अनन्नम अग्निभागा देवता रूपम अति इति स्वयं अन्य अनद्यमान अन्न के द्वारा नहीं खाया जाता है अभक्ष्यमाण अनद्यमान का तो स्वयं नहीं खाया जाता किसके द्वारा किन् सबको खा लेता है अन्न को तो खाते है सब अन्न से भिन्न को तो भी तो ग्रास कर लेता है यदा यद अनन्नम अन्न से भिन्न को अग्निभागादिदेवता रूप अग्निभागादिदेवता को भी खा लेता है अत्य भक्षेत इसलिए इसकी महिमा अत्यधिक है इति में इतिशा परस्ता शब्द से संबंध इति है इति इति के आगे शब्द य अनम अग्निभा आदिदेवता रूपमती यही उसके महिमा है तदर्थ से यशमाद उत्तर जो पहले यशमाद स्वयं अन्य अन्यमान क्योंकि अन्य के द्वारा नहीं खाया जाता है स्वयं सबूत खाता है इसलिए इसकी महिमा इति शब्द यथ अन्यम कह करके यशमा शब्द से पहले अर्थ कर दिया तस्मा प्रजापतिमहि अति प्रमाण आहुरिति पूर्वेण संबंध इसलिए प्रजापति की जो महिमा है अत्यधिक है इसे ज्ञान लोक कहते तो हैं आहुपूर्व के साथ संबंध कन्ना अन्लेखना आगे भाष्य में वाई निरर्थक यदन अति वै व्य ब्रह्मचारी वै जो शब्द है इसका अर्थ नहीं इसे प्रयोग किया आगे व्यम नेदम नेपासम हे ब्रह्मचारीण संबोधन है वयम हे नेदम नेपास में पद से तो करके आदम आदम हो जाएगा और ब्रह्मचारीणी क्या ने ब्रह्मचारीण नेदम एवं यथोक क्षण जो आपने कहा ब्रह्म वयम आ उपास महे। आ आईदम में जो आ है उसका लेकर यहाँ आने क्या आईदम उपासम है उपासमये धातु उपास है उसके साथ आँख का जो उपकर गए आ समन्ता हम इसकी ठीक उपासना करते हैं वयम ये व्यवहित है न सम्बन्ध उपासमय का करता है व्यय हम इसकी उपासना करते हैं ठीक है वयम टीका व्यय वयदिभाग पदछेदूक आदा व्याष्टे व्यय वय ईज भागे मंत्र पद तो तो करके व्याख्यान करते वयम इदंपाससमें वयम वयमित संबंधम उक्त उपवादी वयम इसका संबंध उपासमहे क्रियापद के साथ वयम वयमती व्यवहित न सम्बन्ध वयम उपासना ब्रह्मचारी ब्रह्मचारीण न ब्रह्मचारीण इदम बीच में आ गया तो वयम उपासनाहे इसके साथ संबंध ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी हे ब्रह्मचारीण इदम वयम आसमतात्समे ब्रह्म तुम्हारा हे ब्रह्मचारीण इदम व्यय आ उपासमहे आ का आसमतात् अच्छे प्रकार से हम इसकी उपासना हम करते हैं ऐसे कह करके पदच्छेद प्रकारातरण पदछेेदूवक अन्य प्रकार पदच्छेद करके दूसरे अन्य व्याख्यान करते हैं अन्ष्यमें न वासमहे इदम आ इदम् आईदं एदम उपासमहे पदछेद क्या गया? अभी ब्रह्मचारी न इदम् इदं उपासस्महे तो पूर्व पक्ष में आ इदम था अभी न इदम हे ब्रह्मचार्यन आईदम उपासमयम वयम आ उपासम हे समात उपासम ऐसे कहा गया अभी कहते हे ब्रह्मचार्य न इधम इसकी इसके उपासनाम नहीं करते अन्य न वयम इदम उपासमय अन्य कहते हैं ये इसके उपासनाम नहीं करते तो फिर क्या तो तो तो तो तो करते किन्तरी परमेव ब्रह्मोपासना है वर्णे अन्न अन्न कथन करते पर पर्रह्म की उपासना हम करते ये प्रजापति के उपाथ नहीं ऐसे अन्य अन्की व्याख्या है करते हैं ठीकाने सौनक अभिप्रकारिण् ज्ञानातिशय दर्शय्वा यति ब्रह्मचारी चादी स्मृति मनुष्य कवन को रवि प्रतादी का ज्ञान अतिशय ब्रह्मचार्य का इसको नहीं जानते हैं ये बता दिया इसको हम जानते हैं उपासना तो ठीक ठीक उपासना करते हैं अथवा इसकी हम उपासना नहीं करते तो परब्रह्म ब्रह्मिक उपासना करते हैं और अधिकम जानते हैं तो अधिकम का ज्ञान था इसको देखा करके एक स्मृति में आया यतिश्चय ब्रह्मचारी चक्वान चा ना स्वामीना भूग तयरन्नम द्वा चु चंद्राण चरे स्मृति यति ब्रह्मचारी यति ब्रह्मचारी ब्रह्म ब्रह्मचारी का ब्रह्म काेद वेद ब्रह्मशत से वेद्ययनुँ त्रत ब्रह्मशतका वेदाध्ययन व्रत चरति ब्रह्मचारी ब्रह्मचरती ब्रह्मचारी ब्रह्मशत का वेद वेदम चलती का वेदाध्ययन व्रत चरति अनतिषति ब्रह्मचारी का यही व्रत है वेदाध्ययन वेदाध्ययन व्रत चरती थी ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करने के लिए ब्रह्मचारी दो प्रकार ब्रह्मचारी होते हैं उपकुर्बान और नैष्ठिक उपकुर्बान ब्रह्मचारी गुरुकुले में वास करते हैं वेदाध्ययन सेवापूर्वक <śle> वेदाध्ययन करते हैं संख्या पसंद करते हैं भूमि सैया आदि कुछ में ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उसके पश्चात गृहता समय मिल जाते हैं गुरुकुल गुरु से अनुमति लेकर के नहीं कि अपने से भाग गया वहां गया। जा रहा हो तो चला गया पीछे छः महीने के बाद ऐसा नहीं अनुमति लेकर पहले से टिकट करके करते में आज मैं जा रहा हूँ इसको अनुमति नहीं करते पहले से निश्चय करके ये तो केवल सूचना है कि मैं अभी जा रहा भाग रहा हूँ हाँ कर तो करो ठीक है ना करो है। कर है। तो भी चलेगी वहाँ तो क्योंकि पहले टीके ये कहीं आज्ञा दे तो मैं जाऊँगा आज्ञा नहीं दे तो भागुंगा जाना तो सुनिश्चित है ऐसा नहीं गुरुकुल में बात करके गृहस् स में भी जो जाते हैं तो आचार्य प्रियम धनम धन पर्याप्त दे करके उनसे अनुमति ले करके वहां जयमिनी महर्षि में आते हैं गुरुकुल से यदि जाएंगे तो जैमिनी महर्षि कहते तो अभी जाना नहीं वेद अध्ययन के बाद मीमांसा धर्म मीमांसा करके जाना है अर्थात वो धर्म जिज्ञासा करके बारह अध्याय के ग्रंथ सामने रख देते हैं इसके विचार कर गुरु तो गृहस्था समय जाते हैं मौज करने के लिए नहीं धर्म करने के लिए वेदाध्ययन तो कर लिया अभी यज्ञ आदि करना है उसके लिए धर्म ज्ञान होना चाहिए ये मीमांसा अध्ययन विचार करके फिर जाना है गुरुकुलात् न समावर्तितव्य समावर्तित समावर्तिष्ठ समावर्तन नहीं करे आदित्य स्नाया ते से वेद वाक्य है अध्ययन करके स्नान करे स्नान का तो अभ्यंग आदि लेपन करके ब्रह्मचारी अवस्था में साबुनादि लगा करें नहीं मिट्टी थोड़ा लगा देते हैं अभ्यंग अविलेपन है नकबारा चेदन नहीं करते हैं कहीं तो वहाँ विचार करके वेद धर्म विचार करके फिर है और दूसरे ब्रह्मचारी होते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिनका निश्चय हो जाता है कि गुरुकुल से गृह काश्र में जाना नहीं है आजीवन अध्ययन करके गुरुकुल में रहना है होते नैष्ठिक ब्रह्मचारी ये दो प्रकार है तो दोनों यतिश्चय ब्रह्मचारी से जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है वो सन्यास संस्कार केवल करना बाकी है जो सन्यासी के बराबर है उपासना करते हैं आदि करते हैं संध्या वंदन करते हैं तो यतिश्चय ब्रह्मचारी च पक्वान स्वामीना वो बहुत ये दोनों पक्वान के स्वामी अधिकारी है संन्यास ब्रह्मचारी पक्व अन्न के स्वामी भोजन पकाने के बाद घर में वो सन्यासी संन्यासी और ब्रह्मचारी को अन्नदान करना चाहिए पका हुआ घर में कोई आए नहीं तो लेकर रखते हैं देखते हैं कोई आए उनको देंगे पक्वा न सामिन हो उगु तयर अन्न अदत्वास ये दोनों को अन्न नहीं देकर खाद के धुख्वा चांद्रायनम चले थे है चांद्रायन व्रत करना पड़ेगा पाप होता है प्रायश्चित करने के लिए चांद्रायन व्रत करे इसलिए अवश्य ही उनको अन्न दे के खाना चाहिए गृहस्थाश्रम में बहुत कुछ नियम है भोजन पकाने के बाद ऐसे सन्यासी ब्रह्मचारी को देने का अतिथि सेवा करना पंचम के निवर्तन करना भगवान को अर्पण करके उसके बाद खाना नहीं कि जो अर्पण नहीं करेंगे अपनी चटापट खाएंगे ऐसा नहीं है तो गृहता से धर्म पालन करना भी कोई सरल नहीं है उनके नियम में तो ये स्मृति जानते हैं सौन का अभिप्रकारी वो तो गृहत थे और ब्रह्मचारी को अन्न देना चाहिए जानते थे इत्यादि स्मृतिम अनुसृत्याहत स्मृति का अनुसरण करके कहते थे दत्त विच्छामिति इसको भिक्षा दत्त देही दत्तम दत्ता दत्त मध्यम इसको इस दे दो दत्ताक्षा में कहा किसको कहा कृत्या जो भृत्या भोजन बनाते उनको क्या इनको देपेक्षा दे दो आख्यायिका प्रकृतायाँ संपर्क विद्या आत्मा देवानाम इत्यादि गुणजात उपद्य गुणान्तर मुदेष्ट अनंतरवाक्यम अवता ऐसे संवर्ग विद्या का उपदेश करने के लिए आख्यायिका कही गई उसके तरह प्रकृत जो संवर्ग विद्या उसमें कहा गया आत्मा देवान जनुक्ता देवताओं का आत्मा इत्यादि गुण जातम सावरजंग का आत्मा है देवताओं का राघाद्यों का जनक है ग्रास करता है जनक है गुणजात उपदश्य गुणजात गुणवर्ग अनेक गुण का उपदेश करके गुणातर मुदेषुम अन्य गुण का उपदेश करने के लिए अनतवाक्यं आगे का वाक्य वाक्य उसका अवतरण करते हैं वा एते ए पंचाने पंचान्य दशम तस्मा सर्वास दश कृतम तैसा विराटन्ना तईद सर्व दृष्ट सर्व दृष्ट भगव्यन्ना भवत्य। येद येद तस्में हूँ ब्रह्मचारी को दान कर दिया देवाए थे पंचाने पंचाने दश ये जो अध्यात्म दो विभाग से संपर्क विद्या का उपदेश किया गया अन्य पंच अन्य पंच अन्य पंच अन्य अध्यात्म की अन्य पांच है एक ग्रास करने वाला वायु और ग्रस्यमान पांच है अग्नि सूर्य दि और चंद्रनी सूर्य चंद्र और जल जलाएगा हाँ सूर्य चंद्र और जल अग्नि सूर्य चंद्र जल ये चार और ग्रास करने वाले वायु एक कि पाँच हो गया ये पंच अन्य अध्यात्म के अभिषेक अन्य पंच है अधिदेव के अभिषेक ग्रास करने वाला प्राण है ग्रस्त वाणी चक्षु सूत्र मन और वाघ वाघ चु सत्र मन ये चार ही मिलकर पांच हो गया ये पांच और पांच मिलकर के दस हो गया दस संत संत तत्त दस होते तस्मा सर्वासु दिक्षुअन सव दिशा अन्न है दस कृत ये कृतस हो गया दस कृता है सैषा विराट सा ऐसा विराट विराट लोग प्रजापति विराट सन्दगी दशाक्षर अन्नादी अन्नम अति अन्नादि ये सौ अन्न को खाने वाला तया इदृष्ट सौ जानता है सर्व अदम दृष्टि होती सौ उसका ज्ञान हो जाता है अस्वय अन्नाद होती अन्नमतीत अन्नादिप्ता हो जाता है उपासक जो ए, कर कर। ये संवर्ग विद्या का उपाशक यं वेद यं वेद इसकी सम्ति के लिए दवाह कहा गया तस्मा दधु तेजा ददुर् का करता ते प्रद् ददु ददत दधु दधु का कर्म क्या है भिक्षा ते भी ये ये ग्रहते अग्नि आदय अग्नि सूर्यचंद्र जग यशा ग्रसित उनका ग्रास करने वाला भाई वे। भाई वे। ये पंच अन्य हो गया अन्य किसके अपेक्षा है भागादिव्यधिशन्य तथा तो अन्य तेज्य और प्राण अग्... अग्नियादी से अन्न पंचअध्यागादेय प्राण से वायु और भागादेष अन्न है वायु और अग्नियादी से अन्या भागादेय प्राण से ते सर्वे दस बुनती संख्या संख्या से दस हे दस सत होते हो उसको कृतक कहते हैं एकाय एवं चुरांक चुरा एवं तय अपरे एवं दो दौ एकांकाय एवं एक अन्य दशस्थे चुराकय चार चिन्ह बाला एक है चुरा चारे चुराक चार योग्यय त्रिय हो गया एक आया एवं त्रय अपर हो गया चार ते और तीन हो गए कितने हो गए एक एवं दो चिन्ह वाला एक एवं दो अन्य और दो हो गए चार तीन सात और दो मिल गए एकाए एक अंकाय एक अंक वाला अये एवं एक अन्य और एक हो गया कितने हो जाएंगे इतव दस सत्या में ते तद्यास ये ग्रहते अग्नियादी अर्जुन को ग्रसिता है ते, ते भागा प्रकाशानेंच भागादीअ्यात्म से भिन्न है पांच अतिद्यादीन वायुसहिता पंच उत्ता अग्नियादी वायु के साथ ग्रास करने वाले वायु ग्रस्य माने ग्रस्यमें चार ऐसे मिलकर के पांच कह के तेन प्रकार अध्यात्म तेव्य सकाशाद अन्य प्राण प्राणसहिता वाघादेय पंच सन्तीह इसी प्रकार अध्यात्म देह में भी तेव्य सकाशाद तेव्य वायु और अग्नि आदि से अलग ही अन्य प्राणसहिता वाघादेय प्राण ही ग्रास करने वाला अग्रस्यम है वार चक्यु सत्र मिलकर पांच हो जाएंगे इत्यादि तथा तथा अने पंचाध्यात्म भागाद प्राणस वाशनिक अवांरस्या तहासख्या संख्या, संख्या अवांतरस्यान करके उसमें तो महासंख्या का निवेश करते तो मिल करके दस हो जाएंगे, पांच पाँच मिलकर तेरे दस बुरी संख्यया ठीक है दस संख्या संबंधा तख्य संख्या से दसवा कृताय उपलक्षिति द्यूतृत्य उपलक्षित्यूत कृत गहते द्यूत में कृत कृत द्वापर कल तशसख्या वक्तव्य दस संख्यागहनाय अग्न भाग्या दसतीदेश अग्नियादी भागादी मिलकर दस हो गए और कृत हो गया कृतकेश चुरांक एवं चुरा चार हो गई त्रंकाय परी दौक वाला दौ हो गया और हो एक अंक वाला एक मिलकर दस हो गया एकवत्यूते चुरांक उद्द्यते द्यूतरा में एक है पास है चारी अंकबाला चिन्ह बाला, बाला तथा अग्निया से दृश्यम चप्पी अग्निदीचारीगाचारी तथा च्यूते त्रेता नाम नामको अयस्त्रिअंक्रीयते त्रेता नामकअंक चिन्ह हैग्निया एक अग्निभागा एक कम कर देंगे तो तीन तीन हो जाएंगे तथा तथा चार द्वापरना द्वय को जाये थे त्वीत क्रीड़ा में नाम को अय है भाषा दो चिन्ह वाला है तद ता तो भागादिषु अग्नियादीसुच्च दौ दौ बदेता दो अग्न आदि में दो छोड़ देंगे तो दो रहेंगे भागादि में भी दो छोड़ देंगे तो दो रहेंगे दो दो हो जाएंगे विचारिक तो अंतर्भूत तो दो है सते पंचाशत तो न्याय है तथा च चंत्र कलि संज्ञा एक काूतक्रीड़ा में कलिनाम का एक चिन्ह वाला है और एक जो ग्रास करने ग्रस्क अग्नियादीना ग्रसिता वायदी का प्राण वो एक होता है ग्रस्यम अतल करके ग्रसित्रस्यम चंत दस कर्के ते पूर्व कृत मैल का कीर्तनामक उपलक्षित होता है कृत होते हैं देवानाम द्यूतः सर्वान्न प्रसिद्धिया दस संख्यावता दृत्म संपादित द्यूतः सर्वान्तीसा द्यूतटा में सब कुछ सामती कद्य सवण्य प्रसिद्ध दस संख्यावता देवा देवता दसत्वसंख्या है वो कृतत्व उसके संपादन करके हिंदुक अतृत्व तो कहा गया क्रीडात्र अ दिवता में दिवता भी अत्र तो कहा गया संख्या विराट तो इधं दस संख्यावत्न विराटसपादन ती क्योंकि विराट भी अन्न है और उसमें दसख्या दस संख्यावत् यत तस्सु दिशु दशसु अभी अग्निया दस अन्नमेव अन्नमें दशा दशाचरा विराट विराट अन्नमेति में श्रुति यत सर्वासु दिक्षु अन्नमति सारा दिशा दिशा द दिशे दस सु दिक्षु अग्निया मिलकर पांच दस संख्या संख्यासम दस संख्यासमें वन से अन्नमेव अन्न क्योंकि दशाक्षर विराट और विराट छंदे दस अक्षर वाले और विराट अन्नम यही श्रुति विराट को अन्न से कहा गया इसलिए ये अग्निभागादि भी दस होने से ये हो तो अन्न हो गई अतो अन्नमेव दस संख्या दस संख्या वाला हमें से अग्नि आदिगागादि अन्न भी होगी तथे दस कृत कृत्य अंतर्भा चतुर इसे दस कृत हुआ कृत में दशमितौ का अंतर्भाव होने से चतुरे चार चतुर्यतन चार अय पाषा एक दो तीन चार चिन्ह वाले ठीक है हमें अग्नियादीसु भागादीस मिलतेसु दस संख्या वही कथम अन्ने तदत्तम अग्नियादि भागादि मिलित जाने पर दस संख्या तो हो गया किंतु अन्य कैसे हो जाएगा अन्य में तो दस संख्या वो कैसे होगा तथा जो कथम संख्या सामान्य नयी सान्नतम संख्या सामान्य नहीं नयी साई नहीं संख्या सामान्य न नैसान न के वह हो गया बनाना। न बनाना संख्या सामान्य नहीं साम अन्नतम संपादन संख्या समान होने से अग्नि आदि देवता में अन्न तो कैसे संपादन किया जाएगा इतना संख्या दशाक्षरा विराट विराट छंद दस अक्षर वाला है वैदिक संदेह और विराट को अन्न कहा गया विराट दश संख्यावती प्रसिद्ध विराट संख्या, संख्या दश संख्या वाले दशत्तर तो संख्या वाली प्रसिद्ध है साहस अन्न मिशी शेद वेद में कहा गया विराट अन्न तो विराट अन्न हो गया वो दस है इसलिए ये भी दश होने के कारण अन्न हो गए अग्नियादि तथा से यथोक्सुअ अग्नियादीसु भागादिश अग्नियादी समुदेश समुदितेश अग्नियादी भागा जनपर दसोज संख्यासम विराट तो, विराटंपाद्य तो विराटन तो के विराट विपो विराट अन्न है तो अन्न सामदन सुसक तो अन्न विभ्य विराट विपोजन से दस अन्के अतः अन्नवेव अन्नमें दशस्य अन्न संत उपस अन्नत्तं अन्नत्तं। पहले कृतव अन्न संपादित अन्नत अत्रिव अन्न ततएव दस कृत तत्र कृत्पक्षित कृतसद्वाच्य सेचत त्र दस संख्या तथा संख्यासाया अगैयाद भवति इति तथा तेज्त कृत उपलक्षित उपलक्षित कृत से चतुष्टय शाच्यूतूत अयचत चार अय पास होने एक चिन्ह बाला द्वचिहला तीन अंक बाला चार अंकवाला तशसख्या सत्ता कृत द्यूतरा दस संख्या तथे संख्या साम संख्या साम होने से अग्नि आदि में लेकर के कृत होता है ततच तेसा अतृत्व इत्य उत्तम पहले अतृत्व कहा गया था अभी अन्न कहा गया ये जो आगे तेजाम अत्रित्व इत्युक्तम इत्यर्थ कहा इसलिए पहले तेज कृतत्व अत्र संपादित उपसंग ऐसा पाठ हो सकता है अभी अन्न तो कहा गया अन्न तो संपादित उपसंग अन्न तो पहले अत्रुत्व कहा गया था अन्न रूप से ये सब दोनों कह रहे अग्नि बाघ आदि तो यह अत्र पाठ बे तेसा। उसमें क्या था सामान्य पाठ संख्या सामान्य तेजा ऐसा पाठ है संख्या सामान्य तेसा अन्न संख्या सामान्य तेसा अन्न संप्रति प्रकृतेषु अगनियादीसु विराट त्रयम् विराट अन्नत अत्रित्व तय उपकार अग्नियादी भागागागागादश विराट अन्नूपता है उपकार विराट दस संख्या अन्नम च च ए विराट हे दस संख्या होती है अन्न चीनी चे अन्नादी विराट स्त्रीलिंग है दस संख्या अन्न अस्थे अनादीन चर्तव्य अन्नादीन हो गया ठीक है विराजो विराज विधेयिंगलिंगत य लिंगवाजनम विराज विराजो ये जो संख्या विधेयदि है अग्नि आदि उद्देश्य है उनको विराट कहा जाए से विराट हो गया विधेय विराजो विधेयक विराजो विराज प्रतिपदिक है विराट प्रथमांत बनता है विराज विराट विराजो विराज विराट विराज विधेयता विधेय हो गया विराट कस्या तो स्त्रीलिंग विराट स्त्रीलिंग है लिंग भाजा कह करके विधेय विराट स्त्रीलिंग होने से स्त्रीलिंग हुआ एक उद्देश्य होता है एक विधेय होता है विधेय स्त्रीलिंग होने के कारण सही कृत होने के कारण दश ही जलस्य प्रकृतिर्जल से यल जलस्य प्रकृति युसक हुआ तत् कहना चाहिए किंतु सा कहते हैं क्योंकि जलस्य प्रकृति प्रकृति स्थिलिंग है विधेय है प्रकृति जो शैत्य है वो तो जल का स्वभाव है शैत्यम जो शैत्य है सा जलस्य सा को से प्रकृति सा कह करके स्त्रिंग कहा गया क्योंकि प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है प्रकृति विधेय को उद्देश्य करके ये जल की प्रकृति है तो सा जलस्य प्रकृति विधि लिंग होता है उद्देश्य नपुंसक होने पर भी विधिय स्त्रिंग होने से श्यम यथा प्रकृति जल से प्रयोग होता है इस प्रकार यहाँ भी वो विराट है अग्नियादि जो दश है वो विराट है विराट स्त्रीलिंग होने के कारण उसके अनुसार सा ऐसा सही सा विराट करके कर सहीशास दर्शक कृतम सही सा, तो सा, सा विराट अन्नादि तया तो एकदम सर्वृष्टम ये सा ऐसा कह कर करके विधेयिंग भाजन दशाक्षर वैदिक छंद विशेष विराट नामक है उसको विधेयलिंग उसने विधेय स्त्रीलिंग है विराट तो लिंग स्त्र सा ऐसा विराट ते एते प्रकृत देवा जो प्रकृत देव तो फुलिंग है ते विराट नहीं कह कर सा ऐसा विराट कहा सा ऐसा कहा तो वो जो प्रकृत देव है अग्नि आदि भागादि है वह विराट है तो विराट स्त्रिंग होने के कारण ते ए ते विराट नहीं कह करके सा ऐसा विराट ऐसे कहा गया इत अवगंत समझना चाहिए देवतात्मिका संख्यावती सा च दसदेता दशसख्यावतीवते अन्न देवतासिद्धि दस दग्नदिभागागाद मिलकर मिलाकर दस दस संख्यावतीन्नम ये अन्न है हेति देवता अन्न होगे अन्नत्सिदेवता अन्नभोगेअन्नादीनी असिराज संबंधा अन्नादीनीति व्याख्यान अन्नादीनिलिंग क्या है असराट जा संबंध विराट के साथ संबंध करने से विराट सद स्त्रिंग ही इससे थे अतिथि अन्नादिनी होता है हो, अगर अन्नादि बनेगा अन्नादि अन्नम अतिथि अन्नादि सुप्र जाताशिले अन्नादि अन्यादिनी अन्नादिनो पैसा बनेगा स्त्रीलिंग होने से ऋणे वित हो गया अन्नादीनी अन्नादी तन्नादीस विराज संबंधी व्याख्या कह लिया तत से दैवतात्मका विराट कृत अन्नादीनी तदात्मका अग्नियादीना अतृत्स द्वेतात्मका है विराट कृतवन से अन्नादी होगी विराट और अग्नियादी तदात्मक वन से अता होगी पदात्मक तो तो तो तो ये अन्नादी अन्न खाने वाला अक्ता है तो अग्नि आदि अत्ता होगी विराट अन्न कृतत्न अकृत विराट होने के कारण अन्न है अकृत होने के कारण अत्ता है ये संपत्ति दयम अग्नि आद दर्शित उपस ये दोनों संपादन अग्नियादी देवता को तो विराट मानकर अन्न अकृत होने के कारण अत्ता ये उपसिभाष्य में कृते संख्या अंतर होता कृत दशस्यार्भूता अत अन्नमें कृत में दस संख्या अंतर्भूत सौ इसलिए अन्न विह और ठीक विराटा कृत उपलक्ष्य द्यूते कृत्य से द्यूत दस संख्या अंतर्भूता प्रसिद्धा उपस्थित दशे सादर्शिता अग्नियादादी दशसख्या तथा क्या सामान्य सामातगतम अत्रनियादीसु संते द्यूतमेश अत्रे अन्न को खाने वाला आता है। पहले कहा था अन्या अग्नियादी में तेनदशक अन्नादीन उच्यते दशक तो मिल करके अन्नादी अन्नकोखाने वाले होते हैं विराट वेद दस संख्या होती तो वेद में विराट दस संख्या वाले छंद सा चाह अन्न और विराट भी अन्न है क्योंकि विराट इस श्रुति है विराट अन्नम तत से विराट सम्पत्तिया प्रकृत दशकम और दस अग्नियादी देवता को विराट कहने से विराट को अन्न कहा गया श्रुति में इसलिए यह सब अन्न भी बुझाते हैं द्यूत हो करके अत्ता हो और विराट हो करके अन्न होगे गए अग्निहादिदेवता सगुणम संवर्ग दर्शन उत्वा तत्फलमुक्त विद्वत्वरूपम संज्ञे संवर्ग दर्शन ये जो रेको से जानशति को प्राप्त हुई विद्या है ये संवर्ग विद्या है संवर्ग दर्शन उपासना है गुण के साथ संवर्ग उपासना कह करके उसका फल करने के लिए पहले विद्वत् स्वरूपम संजीत थे विद्वत्स्वरूप उपासक स्वरूप कथन करते तथा विद्वान दसदेवतात्म भूत जो उपासक है वो अपने को विराट मानता है अग्नि आदि अग्नियादिभागादि से दस देवता रूप मानता है अहंग्रह उपासना है अहम अस्राट दशदेवता से विराट के नई विराट कौन से दश संख्या अन्नम दश संख्या से अन्न अकृत संख्या से अन्नादि कृत संख्या द्व्यूत संख्या से अन्नादि हुआ विराट से अन्न हो गया उपासक भी तया तो अन्न अनादिन एकदम सर्वम अन्न अनादिर जो विराट है इसी विराट से ही इदम सर्व जगत दशदिक दिशम दृष्टम दश दिशा में स्थित सब कुछ दृष्ट हो जाता है कृता संख्या कृतसंख्या उपलब्धम उपलब्ध संख्या तो दस के द्वारा सारा ब्रह्मांड उपलब्ध हो जाता है टीका में यथायादीना विराट अन्नत अग्निदी विराटवंश अन्नवे अक्रतत्व अन्नादत्व कृतवंश अन्नादोगे अथा तथा वायुमग्नत्मक प्राण से बाघाद्यात्मक एक वायु अग्नियात्मक अग्नि तो वायु और ग्रास करने वाला और अग्नि सूर्य चंद्र जल हे दृश्यम ये मिलकर पाँच हो गए आध्यात्म प्राणग्रास करने वाला अग्रस्य मन बाद चक्षसूत्र मन ये पाँच ईद मिला करके आत्मन विद्वान जैसे उपासना करता है दस देवता स्वरूप हो तो स्वयं दस देवता रूप हो करके उपासक कर। दस संख्या से विराट वे न अन्न विराट होने से अन्न हो जाता उपासकृत शब्द तो दुतम कृत शब्द से उपल्य तो द्युत स्वयं दीतरूप दस संख्या होने से तदगत दस संख्या अवच्छिन्न द्वित में दत्व संख्या है तद विचिट होकर के उपासक भी कृत हो गया कृतत्व अनादि ना हो गया अन्न और अक्तम हो गया उपासक फलोपयोगी अर्थात भाव इस फल के उपयोग के लिए अन्य अर्थ करते हैं तया अन्न अनादि इदिखा गया विराट के द्वारा कृप्पल तो दुतस्व संख्या अवच्छिन्न कृत से उपलक्षित दुत तथा द्वितमस्थ संख्या तख्या विशिष्ट मन से अवस्थित होकर के अन्न अनादिवेन उपास के अन्न अनाद हो गया व्यवस्थितया विराज विराट के सर्वमितम जगत दृष्टि विराट भी दस रूपये दस तो अन्न अन्नादे से सर्वमितम जगत दशसु दीक्ष संस्थित दृष्टि दस दिशा में स्थित जगत तो हो जाता है नहीं देवता दशकम हिता हित जगन्नाम किंचित तो दस देवता को छोड़ करके और जगत क्या है वाय अग्नि आदि देवता अग्नि सूर्य सूर्यचंद्र जल वेधर बाण वार चु सूत्र मन ये सब इसमें सौदार जगत अंतर्भुत तो हो जाएगा तथा चिष्ट देवता दशक दस देवता को मे हो करके जो जान लिया दिष्ट में बसम जगत हो सारा जगत का ज्ञान छोड़ हो जाता है ये हो गया अब अभी उपासवरूप फल कथन करते भूमिकाम एवं कृत्ता विद्या फल ऐसे भूमिका का भूमिका करके उपासना का फल देखाते हैं विदोह से सर्व कृत संख्याभूत से दस दिंब्धपलबाक एवं विद उपासनाकर्ता है सर्वं सर्वसख्याभूत से कृतसख्याभूत सर्व दृष्टम दस दिशंब दस दिशा में सबद्ध जो कुछ सर्व दृष्ट का उपलब्ध हो जाता है सर्व जाता है किंच अन्नाद होती सब का अन्नाद्था भी हो जाता है यहम भेद ऐसा जो उपासना करता है यदस्थित जोसना करता है वीरभ्यास उपासना सामने दो बार अभ्यास योगम वेद योगम वेद उपासना साम्ति के लिए वायु प्राण आत्म पश्यत वायुप्राण दोनों उपासकुस्क आत्म अहमस्में वायु प्राण ऐसा जो करता है उपासना उपासना करता है स्वयं संख्या दस संख्या विश्रत करतीता है उपास कर दस देवता भूत से दस देवता रूप से उपासक सर्व जगत दिष्ट हो जाता है जैसे विराट के द्वारा दिष्ट देवता अतिरिक्त से जगत अभावादित अथ क्योंकि उपलब्ध है दस देवता अपना स्वरूप रूप से दिखता है उपासक उससे अतिरिक्त तो कोई जगत ही नहीं सारा जगत को जान लिया यो यथोर्थी स प्राणुभूतः सर्वत्र अनाथ जगवत फलांतरम ऐसा जो यथुर्थी तो समष्टि प्राण होकर के सर्वत्र अनुनाद हो जाता है ऐसे फलांत दूसरा फल है वो हिरण्य गर्भ रूप हो जाता है समष्टि प्राण भाव को प्राप्त करता है अहम करते समय अहम अस्मेश चिंतन करता है पूरा अभिमान होने तक जैसे ब्रह्मचारी को अभिमान हो गया कि मैं ही संपर्क हूँ कहीं को भिक्षा नहीं देने से वो कहता है जिसके लिए भिक्षा भोजन पकाते उसको नहीं देते तो अपने को ही संवर्ग प्राण रूप मानता इसी प्रकार उपासना करने पर उपासना का फल स्वयं प्राण समस्ती प्राण हिरण गर्भ हो जाता है